देवी सीता मुझको ही अपनाओ मैं तुम्हारे योग्य पति हूं धीरू जवानी सदा रहने वाली नहीं है आतः यहां रहकर मेरे साथ रमण करो वरणने सीता अवतुम श्री राम के दर्शन का विचार छोड़ दो इस राम में इतनी शक्ति कहां है कि यहां तक आने का मनोरथ भी कर सके आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मला ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता शोभने मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहां से ले जा सके लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो मुझे जैसे राक्षस देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत को तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे इस स्नान के जल से आर्द अथवा लंका के राज्य पर अपना आवेश कराकर उसके जल से आर्द होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देखकर वह समाप्त तो हो गया अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहां भोगो मथलेस कुमारी तुम मेरे साथ यहां रहकर सब प्रकार के पुष्पहार दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था उसे मैंने बलपूर्वक जीता है यह अत्यंत रमणीय विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है देवी सीते तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो बरारोही सुमुखी तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी श्री सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे-धीरे आंसू बहाने लगी देवी सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान श्री राम का ध्यान करने लगी थी उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला देदेहनंदनी अपने पति के त्याग और परपुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोप की आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहां लज्जा नहीं होनी चाहिए इस तरह की लाज व्यर्थ है देवी तुम्हारे साथ जो मेरा इसने संबंध होगा यह आर्ष धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित होगा तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों में अपने यह दसों मस्तक रख रहा हूं अब मुझ पर कृपा करो मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूं मैं ने से संतप्त होकर यह बातें कही हैं यह शून्य निष्फल ना हो ऐसी कृपा करो क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है मिथलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन मन मानने लगा कि है अब मेरे अधीन हो गई रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदिह राजकुमारी देवी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निचासर से निर्वय होकर बोली महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी-बड़ी हैं वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं उनका जन्म इच्छाकुकुल में हुआ है उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्धस्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा ठीक उसी तरह जैसे गरुण के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भुजित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे रावण तू असुरों अथवा देवताओं को यदि अवद्य है तो असंभव है वे तुझे न मार सके किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान बैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा राक्षस यद श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं वे भगवान श्री राम यहां पहुंचकर देवी सीता को भी छुड़ा सकते हैं तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम भरोसा करके सोने का दंडकारण में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं वे युद्ध के बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल पराक्रम घमंड तथा ऐसे उन श्रृंखला आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे जब काल के प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं अधम निसाचर मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है तेरे अपने लिए सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो दुजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे श्रुगु श्रवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता उसी प्रकार मैं नित्य धर्म पराण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूं तथा द्रणता पूर्वक पाति ब्रद्धर्म का पालन करती हूं अतहा यग बेदी के समान हूं और राक्ष साधम तू महा पापी है अतहा चान डाल के तुल्ले है इसलिए मेरा इसपर्श नहीं कर सकता। जो सदा तू इस संग्या सुन जड़ सरीर को बांध कर रख ले या काट मैं स्वैम ही इस सरीर और जीवन को नहीं सकना चाहती, मैं इस भूतल पर अपनी लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार नहीं कर सकती, रावर से क्रोध पूर्व किया अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जान की चुप हो गई, वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। देवी सीता का वह कठोर वचन रौंगटे खड़े कर देने वाला था उसी सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही मनोहर हास्य वाली भामनी मिथलेश कुमारी मेरी बात सुन लो मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूं इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोईये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे देवी सीता से ऐसी कठोर बात कह कर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षस सिंह से इस प्रकार बोला अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्ष्सियों तुम लोग शीघ्र ही से सीता का अहंकार दूर करो रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्ष्सियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा दो चार पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला निसाचरियों तुम लोग मिथलेश कुमारी श्री सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेरकर वहां गुण भाव से इसकी रक्षा करती रहो वहां पहले तो भयंकर तर्जन तर्जन करके इसे डराना फिर मीठे-मीठे वचनों से समझा-बुझाकर जंगल की हतनी की घाटी इस मिथलेश कुमारी को तुम सब लोग बस में लाने की चेष्टा करना